ऐसा होता रहेगा ऐसा होता रहेगा ऐसा पहले भी हुआ है आगे भी होता रहेगा क्योंकि आप अपनी नौकरी में ठसे होंगे मैं अपनी में धसा होंगे जो नौकरियों में नहीं होंगे तकलीफों को घेस रहे पिस रहे होंगे बाकी सड़क पर पैर फैलाए बलवाइयों को, को जोत रहे होंगे लफंगई करने वाले लफंगई करेंगे क्योंकि वे संगी होंगे उन्हें किसी की परवाह नहीं होगी क्योंकि उन्हें किसी की परवाह नहीं होती सवाल सवाल करने करने वाले वाले को को पीट पीट आएंगे क्योंकि सवाल करने वाले को वो पीट आते हैं। उनको पता है कि सरकार उनसे, सवाल नहीं करेगी, क्योंकि सरकार उनसे सवाल नहीं करती क्योंकि सरकार खुद से भी सवाल नहीं करती सरकार हिसाब करती है कि सरकार कैसे बची रहे गरीब गरीब रहे अमीरों से कैसे उसकी छनी रहे जमीन जंगल सड़क पोखर तालाब एयरपोर्ट राकेट बिजली बोर्ड, शिक्षा रक्षा सब अमीरों की होगी क्योंकि सब अमीरों की ही होती है क्योंकि हम अमीर हो नहीं अमीर के साथ होना चाहते हैं गरीब को पहचानने से बचते अखबार में अमीरी की फोटो देखकर कर चहकते ताली बजाते हैं बढ़ते अंधेरे को रोज थोड़ा और बढ़ाते हैं अपने को बचाए रखने से अलग कोई और मंत्र हमें आता नहीं अपने स्वार्थ से बाहर की कोई और भाषा दिल में हमारी जगह बनाती नहीं इस बड़ी दुनिया में बस डेढ़ हजार वर्ग फीट का सुख स्वर्ग हमारा बचा रहे बकिया मरे, पीटे, लूटे, जले बेघर बार हों, दहल जाएं, ईश्वर उनको शांति दे। ईश्वर जो देना होगा देगा क्योंकि ईश्वर तो पुलिस को लाठी गरीब को लात और गुंडों को गुरूर देता ही है आपको मौका परस्त समझदारी और हमें मौका परस्त लाचारी देता है क्योंकि हमारे पास मौका परस समझदारी और मौका परस्त लाचारी ही होती है और ऐसा नहीं किया पहले कहा नहीं गया होता और आपने सुना नहीं होता है ऐसा पहले भी हुआ है ऐसा आगे भी होता रहेगा